की पावन गंगा और सुखदेव जी के अमृतमय भागवत कथा का हम अमृत पान कर रहे हैं वे भगवान की रहस्यमयी लीला कथाओं का अमृत महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं और हमारी कथा मथुरा में पहुंची हुई है कंस मारा जा चुका है अपने सभी भाइयों और पुत्रों के साथ तब श्री कृष्ण और बलराम महाराज उग्रसेन वसुदेव तथा देवकी को कारागार से मुक्त कराने के लिए जाते हैं ये पहला क्षण है जब वसुदेव और देवकी ने गोविंद को देखा है महाराज उग्रसेन ने भी हमने शुभदेव की समृद्ध कथा में जाना कि जब 10 वर्ष पूरे होते ही भक्ति के हमारे यदि ग्यारहवें वर्ष के प्रथम दिन में हमने स्मान कंस को नहीं मारा तो कंस हमें मार डालता है फिर हमारी भक्ति बेमानी हो जाती है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है तुम मारो कंस को या तुम्हें मारे कंस दोनों एक बात होती है भगवान की लीला रहस्य लीला है इसी को राहस आप अभ्रंश में कहते रहे फिर रास लीला होगी अब रस लीला होगी कि या तुम मारो या तुम मारे जाओ तुम्हें सोचना है ये खाली बर्तन पीट लेने से भजन गुनगुना लेने से किसी का कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है क्या तुमने मन कंस को मारा क्या तुम्हारे स्वभाव धुले हैं क्या तुम ईर्षा द्वेष लोभ मोह आसक्ति से ऊपर उठ पाए हो क्या प्राणी मात्र में गोविंद भाव आया है यदि नहीं आया है तो कंस जी रहा है और तुम अंतिम घड़ियों पर हो मौत अब तुम्हारी है भक्ति को बहुत सस्ते से मत निपटाओ कि सोमवार का व्रत कर लिया मंगल का कर लिया फलाने का कर लिया इन नाटकों में कुछ रखा नहीं है तू मारे कंस को या कंस मारे तुझे तुमने एक बात होनी है परमेश्वर स्वयं लीला अवतार धारण करके नारायण ये कथा क्यों करते हैं ये क्यों रहस्य लीला दिखाते हैं ये कोई इतिहास नहीं हर घट की कहानी है कि मैं आसक्त जीवन भी जी और भक्ति के बर्तन भी पीट लूं ऐसे ढोंगी को और गंदी मौत मरना पड़ता है या तो घर गोविंद का गृहस्थी गोविंद की सचराचर गोविंद का मुंह गोविंद का कंस जाए मिट जाए कंस का कंस और गाऊंगा गोविंद ये तो कोई बात ना होगी भक्ति हमारे जीवन को हमारे घर को हमारे लोकाचार व्यवहार सबको पवित्र करती है धोती है तुम कहो कि तुम्हारा आचरण व्यवहार लोकाचार तो गंदा महिला भाव द्वारा रहे और हम भक्ति करते रहे ये संभव नहीं है कहा दुर्विदा में दो माया मिली ना तो खुद ही सोच लो क्या आप कंस के हाथ में मारे जाने के लिए बैठे हो या कंस को मारने के लिए बैठे हो और कंस तुम्हारे भीतर है ये मन इसकी विषांतता इसकी आसक्तियां इसकी लिपसाएं इसके मोह ये सब कंस के भाव है कि उन्हें सब में उसका भाव करें क्योंकि वो है तभी तो ये रूप है उसी से तो होते हैं वही तो उन्हें जीवित करता है तो सब में उसका रस लें और उसी के रस में डूबे उस महारस में सदा सदा के लिए खो जाए या कंस की पीड़ाएं जिए पीड़ाएं दें और पीड़ाओं के लिए चौरासी लाख जनम भटकने के लिए जाए हमें निर्णय करना है हमें सोचना है संप्रदाय तो अपने डबली बजाएंगे धर्म तो आपको आपके जीवन का एक एक सूक्ष्म धर्म पढ़ाएगा तो तुम्हें चौधरी नहीं बनाएगा तुम्हें सत्य की राह पर ले जाएगा क्योंकि चौधरी हम में कोई नहीं हो सकता कौन है जो तन का एक कोष बना पाया तो वो झूठ कपट व्यवहार ही तो होगा मेरे साथ हमें अतिशय निर्मल होना होगा पुराणी मात्र की चरण रज को माथे से लगाना होगा तो भक्ति माता की कृपा मिलेगी जो एंठ गए वो कंस को गए कभी वि नम्रता नहीं खोनी और पहली बार वसुदेव और देवकी ने देखा अपने बेटे को और पहली बार बेटे ने देखा माता पिता को वो क्षण अति दुर्लभ है क्या तुम भी चाहोगे कि तुम्हारे जीवन में वो क्षण आए क्या इस क्षण का तुम दर्शन नहीं करना चाहोगे इससे पहले नंद मिलेश माता पिता है लेकिन जेल में जब छुराया है तब प्रथम विश्लेषण हुआ है कि वसु देव पिता है और देव की माता है वसु माने अग्नि अग्नियों का देवता अर्थात आत्मा ही है जीव तेरा पिता है और ब्रह्म ज्वाला ही तेरी माता है बाकी तो सब नंद और यशोदा है पहली बार तुमको तुम्हारे स्वजन मिलेंगे पहली बार तुम्हें माता पिता का दर्शन पाओगे यदि कृष्ण की कथा को तुम जी पाओगे मेरा संसार मुझ में जीता है मुझ में बसता है और मेरी दसों इंद्रियां दस मुंह बनी मुझे दशानंद रावण सा बाहर बाहर भगाए जाती हैं ये जानते हुए भी कि न कोई साथ आया ना साथ जाएगा ये तो सब जगत लीला है नाटक है असली जो मूल कथा है वो मेरे भीतर है बाहर तो उसका अभिनय है निमित धर्म है डिमोन्स्ट्रेशन है लेकिन जिसने झूठ को ही सच बना लिया हो वो सच कैसे पाएगा ये कृष्ण की कथा है क्या तुम नहीं देखना चाहोगे कि वो आत्मा बल कैसे बनाता है वसुदेव तुम्हें और वो ब्रह्म ज्वालाएं कैसे सचराचर को एक शरीर के रूप में ढालकर और जीव को उसमें प्रकट करती हैं वे जो मां है तुम्हारी वे ही जो हर जीवंत जनम जन्मती है क्योंकि बाहर के माता पिता तो नंद और यशुरा जैसे अतिशय प्रिय हैं पूज्य हैं अति दुर्लभ हैं लेकिन असली माता पिता तो वसुदेव और ये बहन बच्चों को पढ़ाते थे और वो जीवन के हर तंतु को पढ़ जाते थे क्या आज आप कथाओं को जीवन में उतार पा रहे हैं कहते हैं घरे घरों में पढ़ने नहीं भरता है आज यही तो स्थिति है हमारी सोचो माता पिता की वो आत्मा वसुदेव और ब्रह्मज्वाना देव की, की जिसने बनाया तुम्हें आज भी जेल में है मनकांस की जेल में है और कितनी बरस बीत गए तुम्हारे भक्ति के स्वांग भरते वो सत्य स्वतंत्र होकर सामने आया नहीं है कौन सी भक्ति करते रहे मुँह वाली या कुछ लोभ कमाने वाली एक लाटरी निकाल दे एक मकान बना दे थोड़ा सा ये कर दे अरे लोभी लोभ करना ही तो था तो अमृत का कर लेता खाली जहर ही जहर क्यों मांगता रहा तू अमर हो जाता जो भी मिला मैंने उससे कुछ निचोड़ना और पाना चाह है अरे जब मुझे पता है कि आत्मा परमेश्वर बैठा है उसमें तो मैंने उससे प्यार का अमृत क्यों नहीं पाना चाहिए मैं शावर की भर्ती क्यों नहीं मांगी उसे मैं हरे के कपड़े क्यों उतारता फिरा अपने लोभ बस लोभ कुछ नहीं सिर्फ अब भूल गया कि यहां से कुछ साथ नहीं जाना है ये तन का कपड़ा और इसकी सारी उपलब्धियां ये सारे ग्रंथों के ज्ञान ये भी चिता की लकड़ियों पर इससे वापस ले लिए जाएंगे सब कुछ खो कर तुम नितान्त नंगा जाएगा यहां से ज्ञान नहीं विज्ञान नहीं नाम नहीं कुछ भी तो नहीं है और उम्र तो नाम बीत गई तुमने अपने असली मां को मिलना नहीं चाहता है छोट और धोखा ही जीना चाहे ये कृष्ण की कथा वेद का भी छोड़ा हुआ दिलोया हुआ अमृत है इसे ही गोपियां मथती है और ये मक्खन सा उपर आता है जब मथे जाते हैं वेद तो उसी मंथन से जो प्रकट होते हैं अमृत के कारण वो कृष्ण की कथा है आपने से बाकी कथाओं की जैसी एक ऐतिहासिक कथा भर माज डाला क्या बात है आप कि मैं भी कृष्ण सा जन्मता हूं हम सब कि मैं भी कृष्ण साह जन्मता हूं वो वसुदेव आत्मा ही मुझे रूप देता है और ब्रह्म ज्वाला ही मां बनके उन माता और पिता के शरीर रूपी बर्तनों में मुझे वो आत्मा हलवाई ही ब्रह्मज्वालाओं के माध्यम से सारे सचराचर को निचोड़ कर मुझे एक शिशु का रूप देता है न भौतिक मम्मी जानती ना भौतिक पापा जानता है मथता ही सचराचर को और उसके मंथन से जो बिंदु अमृत के बोले जाते हैं अरे जी, तभी तो तू रुक है और तू तो खाली नंद अव तक रह गया और तूने वसुदेव और देवकी को जानना नहीं चाहा? तो कृष्ण की भक्ति कब की थी कब गए थे भजन तुम्हें कब जाना था उसको वही दम है वही एठ है नकारात्मकता है बस मैं हूं जो हूं बाकी सब तो गलत है अरे कब हटेंगी हम यहां से जो कुछ है सब कृष्ण है और जब कृष्ण है तो अमृत रस है महासरस है सरस का पान करो यही दुर्गंध चाटते हो हमें तो ऐसे जीना था कैसे जी रहे हम प्रथम दर्शन हुआ है सोचो जब तुम्हारे असली माता पिता और वो सारा ससराचर सत्य बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा जिसने कणकण तुम्हें सजाया है संवारा है पाला है हर सांस वो धड़कन दी है और उम्र तमाम में उछावर बन तुम्हें पालता रहा है जब वो सत्य के सामने आओगे जब असली रिश्तेदार तुम्हारे सामने होंगे तो कितना भरा भरा सा और कितना बुथरा बुथा सा लगेगा आज तो भरी भीड़ में अकेले हो डरे हुए हो कल का डर है तुमको कहते हो स्वामी जी सत्संग हमारे पल्ले नहीं पड़ता कहा पल्ले ना पड़ा तो फिर मनुष्य तू कैसा? क्योंकि मनुष्य की योनी ज्ञान की है जानने की है पशुवत आचरण मत करो नहीं तो अगली योनि पशु की ही होगी यदि यो प्रेत योनियों से उभर पाए तो कथा को बड़ी गंभीरता से और सत्य से जाना जाता है कि हम भी कृष्ण से ही जन्मते हैं वसुदेव अर्थात अग्नियों का देवता आत्मा और देवती अर्थात ब्रह्म ज्वालाएं यज्ञ की अग्नियां ये नवदुर्गाएं ही हमें भस्मी के कणों से आने में और अन्न से शिशु का रूप प्रदान करती हैं माता और पिता यहां नंद यशोदा की भांति पालक माता पिता हैं, असली माता पिता तो वसुदेव और देवकी हैं। कवश हम इस सत्य को कृष्ण कथा में पा पाए होते तो वेद सरल हो जाते वेद का ज्ञान अतिशय सरस होता हमने पालक तो जाने हैं लेकिन उत्पत्ति उत्पत्तिदाता नहीं जाने हैं बनाने में सारा सचराचर नौछावर हुआ है हवाओं ने कितनी कीमत मांगी तुमसे सांसों की दिए कुछ सूरज ने रोशनी का कितना पैसा मांगा तुमसे जल की धाराओं में गंगा की जल के गुंगों में तुमसे कितने रुपए मांगे थे मांगने वाला कोई रावण आया होगा मैंने इतना पानी सप्लाई किया इतने पैसे दे क्योंकि रावण ऋषियों के खून से घड़े भरता है हम भी तो इन वनस्पतियों के ऋषियों के खून से घड़े भरते हैं हम राम के भक्त हैं या अथवा क्या है रावण है पांचों तत्व कोई पैसा मांगती नहीं है और जो वसुदेव और देव जी को जानते हैं वे पशु पक्षी भी आपसे धंधा नहीं करते पेड़ भी नहीं मानते खाली रावण का बंधा कंस का मारा ये मनुष्य ही सचराचर के खून से घड़े भरता है ऋषियों के शायद इसीलिए मेरी भक्ति रस की कथा का रस तुम्हें मिल नहीं पाता है पेड़ वनस्पतियां ये देवता है ये ऋषि है तुम्हारे ही पुरखों की मट्टी को वो राख से फिर फलों में लौटा देते हैं कोई फीस नहीं लेते तेरा पुरखा है ले फलों में ले जा खा ले फिर अपने घर लौटा ले तेरा कल्याण हो ये पेड़ कहता है क्या पेड़ ने कभी पैसे मांगे है क्या गाय ने कभी दूध के पैसे लिए दूध ही नहीं लिए गाय ने लिए क्या जब तक एक रावण ना आए राम की कथा का मतलब क्या हो इसीलिए ये कथाएं केवल मनुष्यों के लिए हैं बाकी सब जीवधारी इन कथाओं को अंतर मन से जानते हैं आप ही भूल जाते हैं आप रावण की करने लगते हैं पत्थर मारो फल देते हैं पेड़ क्योंकि वो ऋषि है देवता है और मनुष्य रह जाते के कपड़े उतारता है इसका धर्म है और कहने लगे स्वामी जी हम बड़ी भक्ति करते हैं ये कथा पतित पावनी है कि सचराचर को पहचानो क्षिति जल पावक गगन समीर सारा सचराचर पेड़ पौधों की के वनस्पतियों के रस और आशीर्वाद ग्रहों और नक्षत्रों के रस और आशीर्वाद ये सब जुड़े थे एक अद्भुत हवन हुए थे जब तू उन दो बर्तनों में पालक माता पिता रूपी दो बर्तनों में तूने वसुदेव और देवकी के द्वारा एक शिशु का रूप पाया था सब परमानंदित हुए थे कि उनके तप का अंश आज फिर एक जीव के रूप में उत्पन्न हुआ है और रे जीव तूने उस तप का क्या कर दिया है जरा पूछ डालो अपने आप से एठ तो बहुत सकते हो कभी पूछा कि सचराचा झूमा था गाया था तुम वो बना करके रोम रोम अर्चित हुआ था वसुदेव भी प्रसन्न थे देवकी के भी सुखद स्वप्न थे और फिर कंस से तुम जिए स्वप्न तो वे देवकी के मां के अपने अरे क्या यही सत्संग है क्या यही भक्ति है भगवान की उस पतित पावनी कथा का अमृत पियो और अपने झूठे दम तोड़ डालो क्योंकि सांसें सदा नहीं रहती जो अब नहीं जाएगा फिर वो कब जाएगा और हमने कथा में जाना कि स्वतंत्र होने के बाद उग्रसेन ने प्रार्थना करी वसुदेव जी मान गए श्री बलराम महाराज वसुदेव के उत्तराधिकारी बने और श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन के उत्तराधिकारी मथुरा के युवराज घोषित किए गए यह कथा है आप भी मथुरा के युवराज हो सकते हो मत माने मत माने मत माने मंथन करना और उर माने आओ अपने हृदय को मत डालो तुम मथुरा की युवराज हो अमृत तुम्हारी भीतर है चाहोगे भी लगाना चाहोगे उस का दर्शन करना या कि कंसों के पीछे छोटे कंस बन के भागना क्या करोगे <laughs> कंस की करोगे कंस ही तो बनोगे हरिओम नारायण और जब बलराम ने कहा कि वो कृष्ण को छोड़ के नहीं आ सकते तो वसुदेव जी ने भी कहा जैसी दाऊ की इच्छा दाऊ तो कन्हैया की परछाई है और दाऊ के दोनों में कन्हैया है अलग कैसे हो सकते हैं? ऐसा प्यार मेरा होना था सबसे सचराचर से बल हम तो इच्छा देश घृणा लोग मुझिए जाते हैं मेरा तेरा गाते हैं अब भगवान लीला करके दिखाते हैं कि प्यार इसका नाम है आप आसक्ति को प्रेम कहते हैं जबकि आसक्ति विषय से संबंधित है प्रेम तो आत्मा का रस है तुम झूठ बोलो चोरी करो कपट करो वो फिर भी प्यार से तुम्हारा अंतरात्मा तुम्हें अगली सांस जीवन का अगला क्षण देता है यदि वो न दे तो सारी चौधराहट भी काम न आएगी मर जाओगे एक सांस नहीं है लेकिन प्रभु हैं वो तो प्यार करना जानते हैं हर सांस रक्षण में दिए जाते हैं और अगर हम कहें कि तू गलत है तो भी वो मुस्कुराकर मान लेते हैं लेकिन हम पूछें कि हम क्या कर रहे हैं तो जब भगवान का युवराज घोषित किए जा रहे थे तो उनकी दोनों मानियां अस्थि और प्राप्ति स मरेगा भी तो अस्थिर प्राप्ति नहीं मरती है ये वासनाएं हैं ये मारे भी नहीं मरती हैं। इनसे बचा जाता है मार इन्हें कोई भी नहीं पाता है वो तो दोनों अस्थिर प्राप्ति मामिया गोविंद की गोविंद के पास एकांत में आई कहा आज तुम जो राजभोषित हुए हो क्या हमें भी कुछ दान नहीं दोगे गोविंद तो ने हाथ जोड़कर देने से कहा आप तो हमारी माताएं हैं, आप यही रहे मथुरा में ही आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा और आपके सम्मान में आदर में कोई कमी नहीं होगी तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते उन्हें वापस जरासंध के पास जाना पड़ेगा और कृष्ण क्योंकि हम जरासंध की असुर की बेटियां हैं असुर धर्म में नारी को मात्र भोग माना गया है पति भी नहीं है यदि पिता ना रहे तो हमारी क्या गति होगी आप उसकी कल्पना कर सकते हैं क्योंकि जरा सर सुर धर्मा नहीं असुर धर्मा है वह औरत एक मट्टी के खेत की तरह है आदमी जो चाहे बोझे बीजे जैसे चाहे जोते उसको तो कहा गोविंद वहां हम यदि निराश्रित हुए पिता का अभी छाया बट गया तो हमें बड़े पतित जीवन में जाना होगा बस हम इतना चाहते हैं कि आप अपने हाथों से मेरे पिता का वदना करें तो कृष्ण ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपने हाथों से जरासंध को नहीं मारूंगा मैं अपने हाथों से जरासंध को नहीं मारूंगा अपने सामने बलराम को, को भी जरासंध को मारने नहीं दूंगा अरे सुना कथा मैं आपने कि ईश्वर ने कहा है कि वो जरासंध को जरा माने जरा माने जीण होना कमजोर होना संध माने संधियां आत्मा ने कहा मैं इसमें रहता हुआ भी तेरी इन टूट संधियों को नहीं बचाऊंगा हाँ समझ ली इस बात गठिया पकड़ लेगा अगर शरीर को मंदिर न मारा नाना रोग नाना विधान है क्योंकि गोविंद ने कसम खाई है जरा संध ना मारू मैं तो कौन मारेगा डॉक्टर मार चुका तो ये पूजा भक्ति ये घंटी बजाओ नहीं गोविंद बन जाओ गोविंद के हो जाओ गोविंद में जीना सीखो कृष्ण तो ने कहा है जरासंध न मारो नहीं मारेगा वो जरासंध तुम्हें भाव लाना होगा तुम्हें तप करके जरासंध खुद मारना होगा अपने संकल्प भीम को जगाना होगा तो जरासंध मरेगा वरना जरासंध न मारा जाएगा हाँ कथा का सूक्ष्म रहस्य दो बताए तो थे श्रीमद गीता में पांच तत्वों से बना यह शरीर पांडु कहानी तुम्हारी थी वादी जिसका धर्म भाव निधिष्ठिर है जिसकी संकल्प शक्ति भीम है जिसकी लक्षणाएं विवेक बुद्धि अर्जुन है और जिसका ज्ञान रूप भक्ति है और जिसकी भक्ति ज्ञान रूप नकुल है और जिसकी भक्ति सहदेव है संज्ञा जहां द्रौपदी है संज्ञा शून्य हो कि कोई भाव नहीं चलता संज्ञा ही पांचों भावों को चलाने वाली द्रोपति है और कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लेने वाली चिंता शक्ति ही ही है और ये सब यज्ञ से उत्पन्न है कोई साधारण मनुष्य नहीं है महाकाव्य में पांचों पांडव मंत्रों से प्रगट होते हैं मनुष्यों की तरह नहीं जन्मते और ये देवताओं के अंश से प्रगट हैं अर्थात देवत्व के लिए आए हैं ये लीला कथाएं हैं तुमको तुम्हारी कहानी पढ़ा रहा हूं आत्मा ही श्री कृष्ण है जो शरीर रथ को सांस धड़कन से चला रहा है इंद्रियां ही घोड़े हैं रोको में नियंत्रण में लाओ आत्मा के तो रथ बढ़िया चलेगा और घोड़े उच्छल हो गए तो बर्बाद जियोगे बर्बाद हो जाओगे बर्बाद योनियों में बर्बादी के, के लिए भटकने चले जाओगे इन कथाओं को गुरुकुल में तत्व से छोटे छोटे बालक पढ़ लेते थे आज तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो या ऐसे कहो कि पढ़ना नहीं चाहते हो क्यों क्योंकि आसक्तियां छोड़ना जो नहीं चाहते हो और दोनों को तो साथ साथ जिया नहीं जा सकता और तुम अंधेरे जीने के आधी हो अब रोशनी में तुम्हें तकलीफ होती है एक बार क्या हुआ एक दानी था उसको लगा कि ये बेचारे भिखमंगे रोज भीख मांग मांग के सड़कों पे खाते हैं आज बढ़िया पकवान बना के ताजे इनको खिलाए जाए भिखारियों ने खा लिया और कहने लगे अरे ये ताजा था क्या बोले हाँ अरे मार दिया हमको तो तुमने आज और सब पेट पकड़ के लेट गए अस्पताल पहुंचाए गए तो तुम्हें बाकी छड़ा हुआ भीख का चाहिए विषयों का ताजा धरती का बढ़िया पकवान जमता नहीं अस्पताल में पहुंचा दिए जाओगे पेट पकड़ शायद इसीलिए तुम वो सड़े खाने छोड़ना नहीं चाहते हो नहीं तो इतने सुंदर भक्ति के पकवान क्यों नहीं पचा पाते हो क्यों उस झूठ में कपट और मिथ्या विमान में क्यों जीना चाहते हो भिखमंगे जो हो गए हो बासी खाने की आदत जो है फूले फूले फिरते हो कि तुम तो सबसे बड़े ऐश्वर्य कहा वो ऐश्वर्य कितने पोते हैं तुम्हारी खोपड़ी में कितने श्लोक हैं जो तुमने रट रखे हैं, तो फिर बासी की जिंदगी क्यों जी रहे हो सला बासी क्यों खा रहे हो अरे रस अमर पकवानों में क्यों नहीं आते हो कि खाओ और अमर हो जाओ वो जानते क्यों नहीं कभी एक बार तो पूछ देखो अपने आप से कि ये दम ये मिथ्याभिमान तो ये वो सड़ी हुई भीख की सूखी बासी रोटियां हैं जिसे उम्र भर हम खाते रहे कभी नौछावर होकर भक्ति रस का अमृत भी पिया तुमने की हर सांस रोमांच की हो आंखों में उसका वो मीदा हो उस सब झील मिलाता रहे उसकी रोशनी और उसका स्पर्श मुझे रोम रोम में मिलता रहे अष्टगंध की सुगंध छाई रहे क्या ये पकवान तुझे जमता नहीं है कि लौट लौट फिर उसी दुर्गंध और बास में फिर फिर भटक जाता है तो को गोविंद नहीं मारेंगे उसे तुम्हें संकल्प भीम बन के महाराज ओग्रसेन का कहना है कि उनका वाना का समय है कृष्ण को क्यों ना मथुराधीश भी घोषित कर दिया जाए तो सभी मंत्री सोहर्द संत ऋषि और विद्वान उन्हें समझाते हैं कि राजन यदि आपने एक बार भी नियम की अवहेलना कर दी तो गलत परंपराएं शुरू हो जाएंगे आप ऐसा कदापि ना करें कृष्ण को गुरुकुल भी पढ़ने जाना ही होगा और वो भी चौदह बरस के लिए है यह भगवान राम का चौदह साल का बना प्रस्थ है आ, वहां लीला कथा है वहां दूसरे ढंग से दिखाया गया है। हर बालक दसवें वर्ष पूर, पूर्ण होते ही ग्यारहवें वर्ष के आरंभ में कभी भी ग्यारहवें वर्ष में वो गुरुकुल में प्रवेश पाता था और लगभग चौदह बरस उसे गुरुकुल में अध्ययन में लग जाते थे और 25वें वर्ष ही जब वो घर लौटता था तो उसका पिता उसका तिलक करता कुछ समय उसके साथ रहता स्वयं वन प्रस्थी हो जाता था अगली क्लास में प्रवेश पा जाता था ग्रहस से निकल जाता था और जो गृहस्थ में जी रहा होता था वो सन्यास की ओर पड़ जाता था जीवन तो पाठशाला है हम बेकुल यहां स्थाई नहीं हैं सबको जाना है तो पाठशाला में तो किसी का घर नहीं होता उसे तो कक्षा कक्षा पढ़ते हुए फिर काले से बाहर होना ही पड़ता है तो उसे पाठशाला की तरह पढ़ते थे राजन यदि आज आपने इस व्यवस्था की अवहेलना कर दी अभी से कृष्ण को मथुरा अधीर सुशोभित कर दिया तो कल बाकी लोग भी यही करने लगेंगे तो फिर परंपराओं का ह्रास हो जाएगा और ये नियम गए तो जन्म के उद्देश्य गए और देखो गुलामी में जो गुरुकुल थोड़े तो आज तुम में कौन है जो गुरुकुल ग्रस्थ हो वाना प्रसम को धारण करता निरुद्देश्य जिंदगी रेगिस्तानों में भटकते कभी वहां मृग तृष्णा का तालाब घूमते तो वहां भी जब सूखी रेत मिलती तो कहीं और सरक लेती और फिर उसी रेगिस्तान की तपती मौत में झुलस के मर जाती हमने किसने फिर क्या पाया यदि हमने नियम तोड़े हैं तो हम पैदा पेट के लिए हुए हैं और मौत के लिए ही मर गए हैं और कमाया क्या सुबह से शाम तक सिर्फ पेट गाते हो पेट जीते हो पशु भी ऐसा करता है तो पशु से नीचे नियमों के हटते ही मनुष्य चला जाता है और आज हम सबकी भी तो वही अवस्था है ये धर्म कर्म के स्वांग तुम्हारे मन को भले शांति दे जाए लेकिन सत्य तो वही खड़ा है पाठशाला छूट गई है संस्कृति मिट गई है आज वही तो अवस्था है हमारी तो बल और श्री कृष्ण को गुरुकुल में भेजा जाता है ये स्थान उज्जैन में है पिछली बार भी आपको बताया था महाकाल का मंदिर है भगवान भोलेनाथ का वे ही सादीपनी ऋषि के परम आराध्य हैं महाशिव और वही भगवान कृष्ण के भी आराध्य है भोलेनाथ आज संप्रदायों में तुम बट गए हो तो कोई शैव बना कोई वैष्णव अरे ये तस्लह क्यों बजा रहे हो देवता तो सब एक हैं तुम क्यों बट गए हो सनातन धर्म स्मार्थ धर्म है सबको मानने वाला वो तो प्राणी मात्र में प्रभु का भाव रखता है और तुम मूर्तियों में बट गए तुम्हें तो चराचर में नारायण देखना है भोलेनाथ कृष्ण के भक्त थे उनकी लीला कथा में हमने पढ़ा के शंकर आए सभी लोग आए ब्रह्मा जी आए उन्हीं नहीं आया ऐसा दुराव छिपाव बदलाव ये सब क्यों लिए हो और जबकि उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हो वो तो वहां गए और वहां बालक हमेशा गुरुकुल में आता है आज आप कहने को जनेू तो गले में डाल लेते हो दूज हो जाते हो डोरी जो डाल क्या तुम जानते हो किसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि केवल जनेब को डालना तो एक लाश को गले में डालना है उसको जीवित करना है उसे जीवंत करना है उसे आत्मा की राह का हा उसको लगन बनाना है इंद्रियों को साधना है और उसके द्वारा इंद्रियों को बांध करके श्री हरि को तो प्राप्त होना है द्विज बने नहीं है द्विज बन के दिखाना है वो सब कहा है वो सब कहा है तुम्हारे पास पर डोरी ढाल दी भूल गए उस जमाने में कृष्ण बलराम आए हैं सादिपनी ऋषि के यहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं महाराज उग्रसेन वसुदेव जी सभी लोग पधारे हैं वहाँ कैसे कहूं आधी मथुरा गई है वहा सभी लोग तो गए हैं दूर दूर तक वनों में सभी आए हैं सादीपनी ऋषि के यहाँ तो मेला लग गया है आज कृष्ण बलराम का भी गुरुकुल में प्रवेश होना है और प्रवेश आसान नहीं होता था ऋषि जब तक योग नहीं मानेगा पात्रता नहीं देखेगा स्वीकारेगा कैसे ये थोड़े ना कि इतनी फीस भर दो तो लड़के का एडमिशन हो जाएगा आजकल तो ऊपर कभी चलती है तुम्हारी ऐसा नहीं होता है कि क्या इसमें पात्रता है क्योंकि इसको जो मैं 14 वर्ष अपने देने जा रहा हूं वो मेरे भी तो नहीं रहेंगे नोट क्या करेंगे लौटा देंगे क्या क्या इसमें पात्रता है क्या ये योग्यता का अधिकारी है और याद रखो यज्ञ पवित्र से पहले सब शूदर हो ना कोई ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है ना वैश्य है वो पहले पात्रता देखेगा और कृष्ण और बलराम तो स्वयं नारायण के अवतार ही हैं बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं और कृष्ण स्वयं महाविष्णु है ऋषि धन्य हो जाते हैं और ये उन्हें सहज स्वीकारते हैं और यहाँ भगवान का और दाऊ जी का यज्ञोपी संस्कार होता है क्योंकि भगवान मानव लीला जो कर रहे हैं लीला कोई सजाने दाने के लिए नहीं होती लीला पढ़ाने के लिए होती है लीला जीवन में अनुसरण करने के लिए होती है लीला एक प्रकाश के स्तंभ की तरह हमें जीने की राह दिखाती है के कोरा मनोरंजन भर जाती है हाँ अरे आनंद तो तुम मुशायरे में भी ले लोगे कभी सम्मेलन में भी ले लोगे उनमें इनमें भेद है वहां क्षण एक मनोरंजन है यहां गरु गंभीर सत्य को सरस करके तुम्हें पिलाया जा रहा है वेद का बिलोआ हुआ अमृत तुम्हारे शरीर में उतारा जा रहा है थोड़ा सा यहां वेद भी ले लें के रिचाव से दो ऋचांव से ले, ले लेते हैं जैसे इसमें कहा नम दीप संति दीप सो देखो क्यों गए हैं क्यों पढ़ने गए उन्हें एक अवस्था को पाना है उन्हें जीवन में ईश्वरमय होकर के जीने की कला सीखनी है अर्थात भक्ति के अमृत रस को पाना है तो क्या कह रहे हैं न यम दीप शांति दीप सबो ना न मान नहीं यम जो दीप संतु वो बलता नहीं जो जलता नहीं किसी से ईर्षा द्वेष नहीं करता किसी की हत्या नहीं करता किसी के साथ अपराध नहीं करता जो दीप सबो जलाए उकसाए और भड़काए जाने पर भी यह नहीं कि स्वामी जी इसने कहा तो मेरे को ऐसा हो गया ना ये झूठ है ये धोखा है ये विश्वास खाता है तुम्हारा तुम्हारे लिए नम दिप शांति दिप सबो कि जो जलाए ना माने नहीं यम माने जो दीप संति जलाए भड़काए उकसाए जाने पर भी दीप जो भड़कता नहीं है जो क्रोध नहीं करता है जो अपने आत्मभाव को खोता नहीं है नुवाण ना जना नाम और ना प्राणी मात्र से द्रुव द्वेश बदला क्रोध करता है भेदभाव नहीं करता है जो ना देव अभिमात और ना अपने ऐश्वर्य पर अपने बल पर अपने ज्ञान पर अपने शास्त्र पर और अपने तप पर कभी दंभ करता है दंभ भी नहीं करता है इन पर भी जो और तब अगली विचा में हमने पढ़ा संक्षेप में जान रहे हैं और आप आप अपने से पूछिए मांझिए अपने को तभी तो आप पढ़ पाएंगे उत यो मानो शेषवा यश चक्रे असाम्या उदरेश्वर उत यो मानुषेश्वर और, मा... और इंद्रियों की कामनाओं को दूसरों से लोभ पाने की इच्छाओं को जो भौतिकताओं को, और तृप्तियों को यश चक्र और सम्मान के झूठी इच्छाओं और तृप्तियों के इन्हीं भावों में जो अपने को असाम्या असहज पाता है जो इस राह का भी परित्याग कर देता है इसमें अपने को जो असाम्या अर्थात जो साम्य सहेज नहीं मानता है असमाकम उदरेश को ही ऐसे उन लोगों को ही ऐसे उन लोगों को ही उदमे उत्पत्ति सृष्टि अमरत्व की इच्छा के लिए भीतर प्रवेश आत्मा में प्रवेश मिलता है बाकी कोई नहीं पाता है तो भक्ति के लिए इच्छाओं का परित्याग करना कोई एहसान करना नहीं है यह तुम्हारी जरूरत है भक्ति के लिए भेदभाव और देश करना किसी को सताना कोई उपलब्धि नहीं है इसके बिना भक्ति मिलेगी ही नहीं ये तो जरूरी है तो यह मत ऐठना कि मेरा स्वभाव स्वामी जी पहले से अच्छा हो गया अरे वो जरूरी है उसके बिना कुछ मिलना ही नहीं है जीवन का सर्वनाश है आगे क्या कहा आज की रिचा में आए आज की रिचा को भी नहीं ले लें, फिर कथा में चलते हैं गोविंद हम लोग तीसरे ऋषि से भी निकल के जा रहे हैं हम कितना अमृत भी पाए हैं हम सबको अपने अपने आप से पूछना है कितना जीवन में उतरा है कितना पचा है कितना आत्मसात हुआ है उदाहरण देता हूं गगन में बादल आए बादल आए आसमान भरा रहे आए हुए हैं अभी आए थे सवेरे बूंद एक पानी की न बरसे बूंद एक पानी की न बरसे तुम मुझे बताओ क्या पेड़ पौधों को राहत मिलेगी उल्टा कीड़े पड़े जाएंगे तो सारे पौधे जो तुमने दिमाग में चढ़ाए हुए हैं अपने अपने वो सारे भजन जो रट रखे हैं तुमने यदि वो जीवन में बरसे नहीं है तो कुछ दम्ब और मिथ्या विमान के की कीड़े ही तो दे जाएंगे फसल और बर्बाद जिंदगी की हो जाएगी क्या इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आती है कि क्या, क्या मैं उन्हें जी पाया हूं ग्रंथों के अमृत को क्या मुझमें दम्ब द्वेश भेदभाव लोग मिट पाए हैं नहीं तो वो आसमान में छाए बादलों की तरह ही तो हैं। मेरी भी जीवन की फसल सड़ाने ही तो आया है वो भले ही वेरों का ज्ञान है तो भी क्या मैं उसे जीवन में बरसा क्यों नहीं पाया हूं मैं उसमें जी क्यों नहीं पा रहा हूं ये कोई संदूक में रखने वाली दौलत तो नहीं थी कि फलाने को दे के पैसे ले लूंगा करते हैं आजकल वहां बोले क्या है बोले खाली पढ़ाए जाते हैं लड़कों को पैसे ले आते कुछ भी पढ़े थे क्या कभी वह हाल हमारा है आज कौन सी अवस्था है हमारी किस बात का दम है हमको हम पूछ तो लें अपने आप से कि वो जो तुम्हारे पोथों के ज्ञान है जो ग्रंथ तुमने रट रखे हैं जो कर्मकांड तुम्हें आते हैं मैं पूछता हूं कुछ बरस पाए हैं जिंदगी में कुछ धो पाए हैं तुम्हारे मन की मैल को कुछ धो पाए हैं स्वभाव को तुम्हारे यदि नहीं धो पाए हैं तो जिंदगी की फसल बर्बाद जानो कुछ कीड़े और पड़ गए हैं अमृत ग्रंथों ने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया है ले जो नहीं पाए हो कहा किस ज्ञान को पाकर परामी धी तय आज की रिचा खुलो पराम में यंति धीतव मिट गया जो आके अपनी ब्रह्मरंद्र में उसने ज्ञान लिया नहीं ज्ञान स्वरूप हो गया है ज्ञान ही जिसका रूप हो गया और अपने अतीत को मिटा दिया जिसने ज्ञान में परामये यंती धीतव और आपने तो ज्ञान लिया था पेट भरने के लिए सिर का काम पेट भरना रह गया सिर सिर की तरह नहीं है खाली पेट का मुंह भर है कहा परा में यम तीर ब्रह्मरंध्र में आकर अपने कुछ संपूर्णता से थी मिटा गए जो समाधिष्ट हो गए बैठ गए जो जड़ हो गए जम गए जो गारू न गव्यू तीर अनु और जो पशुओं की तरह खाली चरागाहों में ही नहीं भटकते रहे हाय ये खा लू वहां से ले आऊं जिन्होंने ऐसा नहीं किया जो आखे आठवा में बस गए क्षमती गुरु चक्ष वे ही कामना कर सकते हैं हृदय में व्याप्त दीक्षा गुरु को पाकर चक्ष सम दीक्षा गुरु से दीक्षित होने के मात्र वही अधिकारी हैं गुरुकुल का प्रवेश सिर्फ उन्हीं का होगा आज पेट के लिए बच्चे पढ़ाते हो कुत्ता नहीं पढ़ाता पेट भर लेता है तो पिल्ले से बदतर आदमी का छोरा हो गया है और ना बड़ा गर्व होता है कि हमने हमारा बेटा बहुत पढ़ लिख गया है कुत्ते को तो ज्यादा गर्व होना चाहिए कि बिन पढ़े ही जीवन जी लेता है हा? तो कहा परा नहीं में ब्रह्म में आत्मतत्व की प्राप्ति में जीवन को व्यर्थ में अमर अमृत को पाने में जिन्होंने उस लक्ष्य में अपने आप घर वाला अलग है, है पड़ोसी अलग है नथिंग डूंग अंतिम दिलोरा हुआ सत्य यदि पी पाओ तुम्हें उम्र तमाम अगर तुमने नोट भी कमाए थे क्या वो सारे नोट एक दिन तुम्हें दे सकते तो वो ज्ञान भी तो तुम्हारे व्यर्थ थे किसी काम के ना थे क्योंकि उसे तुम ना पी पाए तुम खाली उसे पेट भर पाए ज्ञान न, न बन पाए ईमानदारी से क्रिटिकल एनालिसिस करो अपने अपने जीवन का उत्तर मिल जाएंगे और ये वेद है जो मैं बच्चों को पढ़ाता था आज तुम्हारे गले नहीं उतरते हैं उन बच्चों की बौद्धिक स्तर की कल्पना करो जो छोटे छोटे बच्चे थे गुरुकुल में प्रवेश पाए थे और जरा आप नहीं कल्पना करो क्या तो हा ज्यादा दूरी नहीं है लकड़ियों से क्या बौद्धिक स्तर है तुम्हारे एक हिचके और राम नाम सत्य है और अभी ये तुम्हारी बौधिक अवस्था है कि कहते हो वे समझ में नहीं आते हैं स्वामी बहाने बाजी अपने साथ करते हो कि संसार ऐसे नहीं ऐसे जिया जाता है कहा परा में यंतीदीत है इस ब्रह्म विद्या में ब्रह्म ज्ञान में इस गुरुकुल में जिन्होंने अपने को मिटा दिया क्या अतीत का वो बालक वो व्यक्ति जो भी है वह नहीं है। इन यज्ञ के सामने मैं अग्नियों के सामने गुरुकुल में आज शपथ लेता हूं कि वो जो अतीत का जो शूद्र है वो मर गया है और मैं यहां से इन ज्वालाओं से जो धर्म धारण करने जा रहा हूं क्योंकि मैंने अग्नि माता को और पिता आत्मा को वसुदेव और देवकी को पहचान लिया है परा में यं ठीक है और आप तो आज तक नहीं जान पाए आप तो आज तक भी नहीं जान पाए आप रामलीला के पात्रों में राम तो ढूंढते रहे हैं लेकिन रामलीला के अमृत को पी के राम बनने की आपने कभी इच्छा नहीं आई है आपने स्वांग में ही राम देखा है और आपने राम को अपने भीतर कभी छीना नहीं चाहा। लीला देख क्यार है न पात्र में राम था न देखने वाले राम बन पाए थे कहा परा नहीं जिसने अपने सारे अतीत को जलाया है जो व्याप्त हो गया है इस सत्य की राह में रूप खो गया रंग खो गया सब कुछ मिटा दिया जिसने जिसे गावो न ही अनु हाँ गव्यूती रनु जो संधि संजीवी जी ही अनु और जो पशुओं की तरह अब यहां से मन हटा है तो फलाने के यहां के बैठे आऊ अब फलाने यार से मिल जाऊं अब फलाने की दोस्ती कर आऊँ मन नहीं लग रहा तो जरा रह इधर से घूम जाऊँ दिमाग है कि टिक के बैठता नहीं है जैसे जानवर जगह जगह चारा ढूंढते फिरते हैं मन है कि चरता ही रहता है गोविंद क्या पाएगा ये और आप अपने चरने को अपनी समझदारी और उपलब्धि मानते हो क्या मैं गलत कह रहा गाड़ी में बैठे आदमी बाहर क्या देख रहा है बाहर का हर दृश्य रुकेगा नहीं बदलता रहेगा लेकिन ये देख तेरी गठड़ी ना उठ जाए कहीं जो डब्बे में रखी है तूने। और वो है उम्र की खो जाएगी अनुसरते हुए भटकते हुए दृश्यों का ही अनुसरण भरना करते रहना अनुमा ने अनुसरण करना पशुओं की तरह बस जीवन भर चलते ही रहना एक मकान चढ़ लू एक दुकान चल लू एक डिग्री चल लू अरे पशु से भी तो विकृष्ट चरा है तू तो। जितना चरा है उतनी ही भूख बड़ी है और जितनी भूख बड़ी है उतना ही अभावग्रस्त दिया है तू तो। आज आदमी के अलावा और भी कोई पशु है जो अभावग्रस्त है करोड़पति भी यहां अभावग्रस्त है सोचता है सरकार का पैसा भी खा लू हर आदमी अभावग्रस्त है यहां गाय जानवर सब खा गया उनका चारा भी खा गया फिर भी पशुओं को अभाव नहीं है अगर कोई अभावग्रस्त है तो ईटा पत्थर पंडुबियां बोफोर्स की तोपें सब खाके यही बेचारा अभावग्रस्त है भूखे हैं बेचारे अभी कुछ और भूख बाकी है हाँ। सारे देश खा जाता है फिर भी भूखा ही रहता है तो कहा गाओ ना गब ज्योति अनु जिसे पशुओं की तरह चरते ही नहीं रहते हैं। नहीं चरते हैं नहीं चढ़ते हैं और जो ब्रह्मरंद्र में ये गोविंद में जाके स्थित हो जाते हैं सिया राम में कितना सरल शब्द है लेकिन तुम्हें राम और जानकी की सौगंध देता हूं सिया राम के जिंदगी में कभी किसी एक में भी देखा तुमने खाली गाय हो ढपोर शंकर की तरह क्योंकि तुम अपना रूप नहीं मिटा पाए क्योंकि तुम सीएराम में मिट नहीं पाए मिट जाते तो उनके जैसे अमर हो जाते तुमने अपने को मिटाना नहीं चाह तो कहां वे वही इच्छा करें जिन्होंने मिटा दिया है अपने आप को गोविंद में वही इच्छा के अधिकारी हैं उरु माने हृदय ने चक्ष दीक्षित होने के लिए दीक्षा गुरु आत्मा से मंत्र पाने के लिए आज आपने सोचा फलाने से मंत्रुनवाए तो क्या होगा तुम्हारा पहले बताओ उसका क्या होगा चक्षस कहते हैं जो चक्षु को खोले चक्षस उसको कहते हैं चक्षस कहते हैं दीक्षा गुरु को ये बृहस्पति जी को इन्हीं का नाम है चारों वेदों में अकेले हैं दीक्षा गुरु देवगुरु बृहस्पति का ही नाम चक्षस है चक्षस जो भीतर की आंख खोले आचार्य जो इंद्रियों से श्रेष्ठ आचरण दे वो आचार्य है गुरु जो भीतर की आंख खोले वो गुरु है दोनों में भेद है भेद में यहां बाद में तो शब्द का लैंग्वेज की ही ऐसी तैसी फेर रखी है आ, शब्दों के अर्थ कुछ हैं अर्थ कुछ किए जाते हैं तो फिर एक भी अतीत का ग्रंथ आपसे खुल नहीं पाता है नहीं लखनऊ की बात है पंडित जी के साथ कमलपति के साथ हम बैठे थे वो ले गए थे जिद करके तो एक नेता नेताजी आया बोले हमारे संभ्रांत नेता तो हमने कहा पंडित जी से पंडित जी आपका रिश्तेदार है क्या मैं क्यों मैंने मंच में गाली दे रहा है तो क्या कहा इसने मैंने कहा संभ्रांत कहा आपको बोले संभ्रांत माने तो बड़ा श्रेष्ठ होता है मैंने ये कहा कौन सी डिक्शनरी से, से पढ़ाए संभ्रांत सम सं माने संयुक्त है भ्रांत जो भ्रांतियों से अर्थात जो सिरफिरा है पगला है बैला है जो अपने अपने अर्थ करोगे तो वेद कहां से पढ़ पाओगे ह्रांति संयुक्त इतनी संभ्रांतम जो भ्रांत है भटका हुआ है जो ऐसे नहीं नहीं शब्द बनाए जा रहे हैं चलाए जा रहे हैं तो वेद कहां से पढ़ोगे कह रहा है इच्छांति गुरु चक्ष दीक्षा गुरु एक ही है और वो आत्मा है हमने पिछले ऋषि में भी पढ़ा इंद्रो दीर्घाय चक्षस आसूर्य रोहत दिवे गोभीत इंद्रो हे महान ब्रह्म ज्वालाओ हे आत्मा दीर्घाए चक्षस आप ही हमारे महान दीक्षा गुरु हैं हे आत्मा हे ईश्वर तू ही मेरा गुरु है आसूर्य रोहित दिवे तुम्हें जब आकर के जीवन में मेरे जीवन के गुरुत्व का आरोहण करते हो तो एक बार फिर रोशनी मिलती है दिन होता है मैं जन्म पाता हूं ये वो भी विशिष्ट ज्योतियों से अद्रव मेरे जीवन की क्षीणताओं का वो राह के ढेर का हाँ भटकते हुए सड़े हुए पानी का अरैयत उद्धार करते हो मुझे मनुष्य बनाते हो तुम ही गुरु हो मेरे जगत एक नाट्यशाला है जब बाहर देखूं तो बाहर का गुरु उसे गुरु गुरुवत मानू लेकिन गुरु तो मेरा अंतर आत्मा ही है वो जो मुझे उसकी राह दिखाए जो मुझे उस तक जोड़ दे हम उसे भी गुरु मानते हैं लेकिन दीक्षा गुरु तुम्हारे अंतर में है वो मंत्र जो तुम खोज रहे जो तुम्हें मोक्ष दिला दे वो वहीं जाके मिलेगा लेकिन किसको मिलेगा वो भी सुन लो कहा पराने यं की कि जो ब्रह्मरंध्र में आकर मिठा गया अपने आप को मिठाओगे अभी तो घरवाली बैठी है वो नन्ने नन्ने नान नान से है उनका क्या होगा क्यों भाई <laughs> पराने यंती जो मिठा गया अपने आप को ब्रह्मरंध्र में गावो न गव्यू तेरू और जो भटकना जिसका समाप्त हो गया विषयों में इ क्षमते गुरु चक्षसाम वो इच्छा करे गुरु मंत्र को धारण करने की गुरु दीक्षित होने की तो गोविंद बैठे हैं बलराम जी बैठे हैं आज उनका यज्ञोप संस्कार होना है और यज्ञोप संस्कार कराने के बाद फिर ये नहीं कि घर जाके गुल्ली डंडा खेलेंगे नहीं उन्हें चौदह वर्ष तक ब्रह्म ज्ञान को धारण करना है यह यज्ञोपवीत आया है अभी इसे ब्रह्मसूत्र आत्मसूत्र बनना है जागृत होना है और इसमें चौदह वर्ष लगने हैं। बालक का गुरुकुल निवास है यदि उसने गुरुकुल नहीं किया है तो उसके द्वारा लिया हुआ यज्ञोपवीत भी पुनर्भ्रष्ट हो गया है निष्प्राण हो गया है उसकी कोई अवस्था नहीं है यह ब्रह्मास्त्र नहीं बन पाएगा ब्रह्मदंड नहीं हो पाएगा उसे यथावत धारण करना है और सभी बालकों के साथ गोविंद का ये जो पवीर संस्कार हुआ है गुरुकुल में